रामाज्ञा प्रश्न पंचम सर्ग सप्तक पांच रूख निपातफल रक्षक अक्ष निपात काल रूप विकराल कपी सर जात काल स्वरूप भयंकर आकृति वाले हनुमान जी वन के रक्षकों तथा अक्षय कुमार को मारकर वृक्षों को गिरा रहे हैं तथा फल खा रहे हैं उन्हें देखकर निशाचर मात्र डर गए हैं प्रश्न निकृष्ट है बन उजारूद कूद कपीनाथ हाहा कार पुकार लंका जला दी सब राष्ट्र हाहाकार करके चिल्ला रहे हैं और दुखी होकर सीत पीट रहे हैं प्रश्न फल अशुभ है पूछ बुझाई प्रबोधिया आई गहे प्रभु पाई जय जय जय जय सी जी को आश्वासन देकर लौट कर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का चरण पकड़ कर कहा थे जान की जी, जीवित हैं और कुशल से हैं उनकी जय हो श्री रघुनाथ जी की जय हो जय हो जय हो फल उत्तम है सुनिप्रमुदित रघुवंशानुज समेत चले सकल मंगल विजय सिद्ध यह सुनकर श्री रघुनाथ प्रसन्न हुए एवं छोटे भाई लक्ष्मण तथा सेना के साथ के लिए चल दिए उस समय सभी मंगल सकुन होने लगे जो विजय और सफलता की घोषणा कर रहे थे प्रश्न फल यात्रा के लिए शुभ है राम पयान निशान नीर शगुन मंगल समर जया कीरति कुशल शरीर थी राम जी के प्रस्थान के समय आकाश में देवताओं के नगारे बज रहे हैं वीर बानर गर्जना कर रहे हैं यह सकुन मंगलकारी है युद्ध में विजय होगी कीर्ति मिलेगी शरीर सकुशल रहेगा कृपा सिंधु प्रभु सिंधु देत विनय नीव जड़ डाटेत किभासागर प्रभु ने समुद्र से लंका जाने का मार्ग मांगा पर वह मार्ग देता नहीं मूर्ख प्राणी प्रार्थना करने से नहीं मानते बुद्धिहीन लोग तो डांटने से ही झुकते हैं प्रश्न फल झगड़ा सूचित करता है लाभु लाभु लो चलत भी भी सुने लाभ लाभ लोवा कह तह छेम करी कहम तल तबी सन सगुन सुन तुलेम लाभ होगा लाभ होगा यह लोमड़ी कह रही है कुशल होगी यह चोल छील सूचित कर रही है यह शकुन श्री राम की ओर चलते समय विभिषण जी को हुए यह सुनकर तुलसीदास प्रेम से रोमांचित हो रहा है प्रश्न है पाहि पाहि शरण रघुराज दियो तिलक श्री राम के पास जाकर कहा हे hey, अशरण शरण शरणागत रक्षक श्री रघुनाथ जी रक्षा करो रक्षा करो यह सुनकर दिनों पर कृपा करने वाले श्री राम ने विभिषण को लंकेश कहकर रात तिलक कर दिया प्रश्न पर शुभ है लंक अशुभ चर्चा चलती हाट बाट घट घाट रावण सहित समाज अब जाह बारह बाट लंका के बाजारों में मार्गों पर घरों में तथा घाटों पर यही अमंगल चर्चा होती रहती है कि अब समाज के साथ रावण नष्ट हो जाएगा प्रस्थ फल शुभ है उकपात दिन केतगत कंपति बार नंका में दिन में ही उल्कापात होता है दिशाओं में अग्निदाह होता है कुत्ते और श्यार रोते हैं स्वार्थ का नाशक धूम केतु उगता है और बार बार पृथ्वी काप्ती भूकंप होता है प्रश्नफल महान अनर्थ का सूचक है राम कृपा सागर से तु चले पार बरसत विबुध सुमन सुमंगल की कृपा से खेल ही खेल में समुद्र पर सेतु बनाकर बानर भालू समुद्र पार चले उनके मंगल के लिए देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रश्नफल फल श्रेष्ठ है चले द्रवु प्रताप पावक प्रबला उड़ी, उड़ी, उड़ी बरत पतंग मृत्यु के वश होकर पैदल घुड़सवार हाथी और रथों की सेना सजा कर चले प्रभु श्री राम जी का प्रताप प्रचंड अग्नि के समान है जिसमें पतंग पतिंगों के समान ये उड़ उड़कर गिर रहे हैं प्रश्न फल अशुभ है साज साज बाहन चलें जात धान बलवान अशगुन असुगुन गिग आय काल निरान बलवान राक्षस वाहन अर्थात सवारी सजाकर चलते हैं अशुभ सूचक अपस्कुन हो रहे हैं पर ये उन्हें गिरते गिरते नहीं उन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनकी आयु समाप्त हो गई है और उनका मृत्यु काल समीप आ गया है प्रश्न फल विनाशक सूचक है लड़त भालू कपिश सिर पर समर्थ राम सो साहिब तुलसी दानर भालुओं के सभी श्रेष्ठ योद्धा घोर राक्षसों की उपेक्षा करके युद्ध कर रहे हैं क्योंकि श्री राम जैसे सर्व समर्थ प्रभु उनके सिर पर रक्षक हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि वे ही तुम्हारे मेरे भी स्वामी हैं। शकुन शत्रु पर विजय सूचित करता है सप्तक सात भट परे महोदर द्रावण भाई तब कहा प्रसंग होदर आदि योद्धा युद्धभ भूमि में मारे गए तब मूर्ख रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाकर सब बातें कही प्रश्न फल शुभ है उठ विशाल बिकराल बड़ कुंभकर्ण जमुहान का भाल दल जन दुकाल समूह विशाल शरीर वाले अत्यंत भयंकर कुंभकर्णे उठ उठकर जमायी ली तो ऐसा दिख पड़ा मानो अकाल मूर्तमान होकर बानर भालू सेना रूप उत्तम देश के सामने आ गया है सकुन अकाल सूचक है राम श्याम बारिद सघन बसन सुधाम श्री राम घने काले मेघ के समान है और उनके वस्त्र विद्युत माला के समान है उनके बाण वर्षा करने से देवता प्रसन्न होते हैं इस प्रकार उन दयालु ने अकालूपी कुंभकर्ण को नष्ट कर दिया सुवृष्टि होगी अकाल दूर होगा राम रावण ही परस्पर हो तरन घोर दलत पचारी पचारी भट समोर युद्ध में श्री राम और रावण के बीच परस्पर भयंकर संग्राम हो रहा है योद्धा एक दूसरे को ललकार ललकार कर युद्ध कर रहे हैं युद्ध में दोनों दलों में कोलाहल हो रहा है प्रश्न फल कलह सूचक है बीस बाहुसि खंड खंड तनुकी सुबट सिर ओम नीलंक पति पाछे पावन दीन श्री राम ने रावण की बीस भूजा तथा दस मस्तक काटकर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए किंतु इतने पर भी उस सूर शिरोमणि ने युद्ध से पीछे पैर नहीं रखा प्रश्न पराजय सूचक है बजावत हरसत बरसत फूल राम विराजत देवता नगारे बजा रहे हैं और प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं देवताओं तथा सेवकों के नित्य अनुकूल रहने वाले श्री राम युद्ध में जीत कर सुशोभित हो रहे हैं प्रश्न फल विजय सूचक है दंका था विभुद भसाय सुबास तुलसी जय मंगल कुशल शुभ पंचम उन्चास प्रभु ने लंका में विभीषण को राज्य देकर स्थापित किया और देवताओं को भली प्रकार निर्भय करके बसाया तुलसीदास जी कहते हैं कि पंचम सर्ग का यह उनचासवा दोहा शुभ है विजय मंगल तथा कुशल का सूचक है